पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा तीसरा भाग दो तरह के शुद्ध पदार्थ नीला तोता एक शुद्ध पदार्थ है हमें पृथककरण की जितनी विधिया पता हैं, उनसे इसका पृथक्करण नहीं किया जा सकता मगर कक्षा सात के अध्याय रासायनिक क्रियाओं में तुमने एक प्रयोग किया था उसमें तुमने नीले धोते के घोल में एल्युमिनियम की पन्नी डालकर रखी थी कुछ समय बाद उस पर तांबा जमा हो गया था तुमने यह भी देखा होगा कि नीले धोते के घोल का रंग उड़ गया था इससे ऐसा लगता है कि नीले धोते में किसी रूप में तांबा उपस्थित था जो एल्यूमिनियम के संपर्क में आने पर अलग हो गया तो क्या हम नीले को तो एक मिश्रण मान लें? नहीं पदार्थों का एक अलग प्रकार है इनमें एक से अधिक चीजें होती हैं, मगर उन्हें सिर्फ रासायनिक क्रिया से ही अलग किया जा सकता है इन पदार्थों को योगिक कहते है यानी जिन शुद्ध पदार्थों को रासायनिक क्रिया की मदद से दो या दो से अधिक पदार्थों में बांटा जा सके उन्हें यौगिक कहते हैं। जिन पदार्थों को रासायनिक क्रिया से भी दो पदार्थों में ना बांटा जा सके वे तथ कहलाते हैं। तो हमारे पास दो तरह के शुद्ध पदार्थ है यौगिक और तत्व एक बात यहाँ भी दोहराना जरूरी है यदि किसी पदार्थ को किसी रासायनिक क्रिया की मदद से दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सके तो वह पक्की तौर पर यौगिक है यदि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद किसी पदार्थ को इस तरह ना बांटा जा सके तो हो सकता है कि वह तत्व हो फिर भी पक्की तौर पर कहना असंभव है कि वह तत्व ही है हो सकता है कि कल के दिन कोई ऐसी क्रिया निकल आए कि उस पदार्थ को भी बांटा जा सके तब उसे यौगिक मानना होगा हाँ तब तक के लिए उसे तत्व मानकर ही आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले पानी को एक तत्व माना जाता था किंतु बाद में पता चला कि वह तो एक यौगिक है इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि किसी पदार्थ के बारे में यह फैसला करना काफी मुश्किल काम है कि वह मिश्रण है यौगिक है या तत्व है तुम्हारा विचार सही है इसीलिए जो भी फैसला हो उसे अस्थाई ही माना जा सकता है वैसे तत्व यौगिक और मिश्रण के बीच अंतर करने का एक तरीका और भी है उस तरीके का संबंध पदार्थ के कणन से है